देवी भागवत नवम स्कंद पुष्पदंत का दूध बनकर शंखचूर्ण के पास जाना इधर दूध के चले जाने पर प्रतापी शंखचूर्ण अंतपुर में गया और उसने अपनी पत्नी तुलसी से युद्ध संबंधी बातें बताई सुनते ही तुलसी के होठ और तालु सूख गए उसका हृदय संतप्त हो उठा फिर परमसाद भी तुलसी मधुरवाणी में कहने लगी तुलसी ने कहा प्राण बंधो नाथ आप मेरे प्राणों के अधिष्ठाता देव हैं आप विराजिए है। मैं अपने नेत्रों से कुछ समय तक तो आदरपूर्वक आपके दर्शन कर लूँ मेरे प्राण फड़फड़ा रहे हैं आज मैंने रात के अंतिम क्षण में एक बुरा स्वप्न देखा है महाराज शंखचूर्ण ज्ञानी पुरुष था तुलसी की बात सुनकर उसने भोजन किया जल पिया फिर अवसर पाकर उसने सत्य हितकर एवं यथार्थ वचन तुलसी से कहे शंखचुन बोला प्रिय कर्म भोग का सारा निबंध काल के सूत्र में बंधा है शुभ हर्ष सुख दुख भय शोक और मंगल सभी काल के अधीन है समयानुसार वृक्ष उगते उन पर शाखाएं फैलती पुष्प लगते और क्रमशः वे फल से लच जाते हैं फिर काल ही उन फलों को पकाता भी है बाद में काल के प्रभाव से फूल फलकर वे संपूर्ण वृक्ष नष्ट भी हो जाते हैं सुंदरी समय पर विश्व उत्पन्न होता है और समय अनुसार उसकी अंतिम घड़ी आ जाती है काल की महिमा स्वीकार करके ब्रह्मा सृष्टि करते हैं और विष्णु पालन में तत्पर रहते हैं रुद्र का संहार कार्य भी काल के संकेत पर ही निर्भर है सभी क्रमशः काल कालानुसार अपने व्यापार में नियुक्त होते हैं ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि प्रधान देवताओं की भी देवी भगवती प्रकृति है। उन्हें को श्रष्टा, पाता और संघर्षा कहते हैं केवल उन्हीं में काल को नचाने की योग्यता है उन्ही को पर ब्रह्म परमात्मा कहा जाता है वे ही समय पर स्वेच्छापूर्वक अपने से अभिन्न प्रकृति को आगे करके विश्व में रहने वाले संपूर्ण चराचर पदार्थों को दृष्टि है सर्वेश सर्वरूप सर्वात्मा और परमेश्वर उनकी उपाधि है जो उनसे जो जन से जन की सृष्टि करते हैं जन से जन की रक्षा करते तथा जन से जन का संहार करते हैं उन्हें परम प्रभु की अब तुम उपासना करो उन्हीं की आज्ञा से शीघ्र पमल पवन प्रवाहित होते हैं सूर्य आकाश में तपते हैं इंद्र समयानुसार वर्षा करते हैं मृत्यु प्राणियों में बिचरती है अग्नि यथावसर दाह उत्पन्न करते हैं तथा शीतल चंद्रमा आकाश मंडल में चक्कर लगाते हैं प्रिय जो मृत्यु की मृत्यु काल के काल यमराज के श्रेष्ठ शासक ब्रह्मा के स्वामी माता की माता जगत के जनने तथा संहार करने वाले की भी संहार करता है उन परम प्रभु भगवान श्रीहरी की शरण में तुम जाओ यहाँ कौन बंधु है या किसके कौन है? कांते जो सबके बंधु है, तुम उन्हीं की उपासना करो। ब्रह्मा ने हम दोनों को एक रस्सी में बांध दिया इससे तुम्हारे साथ जगत के व्यवहार में मैं फंस गया पुनः विलग हो जाना विधि की इच्छा पर ही निर्भर है शोक एवं विपत्ति सामने आने पर अज्ञानी व्यक्ति घबराता है न कि पंडित पुरुष कालचक्र के क्रम से सुख और दुख एक के बाद एक आते निश्चय ही बद्री आश्रम में रहकर तुम तपस्या कर चुकी हो तपस्या तथा ब्रह्मा के वर प्रदान से तुम्हे पाने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ था कामनी उस समय तुम भगवान श्रीहरि के लिए तप कर रही थी अब उन्हें को प्राप्त करोगे। गोलोक में वृंदावन है वही भगवान गोविंद तुम्हें अपनी देख सकोगी और मैं तुम्हें इस समय जो मैं परम दुर्लभ भारत वर्ष में आया हूँ इसमें कारण केवल श्री राधा जी का श्राप है प्रिय सुनो मेरा गोलोक में पुनः जाना सर्वथा निश्चित है अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है कांते तुम भी अब शीघ्र ही इस शरीर का परित्याग करके दिव्य रूप धारण कर श्रीहरि को पति रूप से प्राप्त कर लोगी अतः तनिक भी घबराने की आवश्यकता नहीं है इस प्रकार शंखचूर्ण तुलसी के साथ सुंदर बातचीत कर रहा था इतने में सायंकाल का समय हो गया रत्न में भवन में पुष्प और चंदन से चर्चित श्रेष्ठ बिछी थी वह उस पर सो गया और भांति भांति के वैभवों के बाद उसके मन में स्फुरित होने लगी इसके भवन में रत्न का दीपक जल रहा था परम सुंदरी स्त्रियों में रत्न तुलसी सेवा में उपस्थित थे यानी शंखचूर्ण ने पुनः तुलसी को दिव्य ज्ञान प्रदर्शित करते हुए समझाया साथ ही शंखचूर्ण ने तुलसी को संपूर्ण शोकों को दूर करने वाले उस उत्तम ज्ञान को बताया जो दिव्य भांडीर वन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसे प्राप्त हुआ था ऐसे श्रेष्ठ ज्ञान को पाकर उस देवी का मुख प्रसन्नता से भर गया समस्त जगत नश्वर है यह मानकर वह हर्षपूर्वक हास विलास करने लगी फिर दोनों सुखपूर्वक शयन करने लगे